सामदरणीय सन्यासीगण मुनिगण आर्यभद्रपुरशो पूजा की योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्यो भव कोपेद भाठत ध्वनिंत्र गृह इसी तरह इसी तरह ओ, इसी तरह जीव भावना भ्रांति का परिणाम है भ्रांति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है ऐसी समझ ठीक नहीं क्योंकि भ्रांति परमात्मा में संभव नहीं आधुनिक वेदांत के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म का अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है और ब्रह्म को यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं है और जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य नहीं यदि हम ब्रह्म बन जाएं तो हम जगत भी रच ले इससे पुनः एक बार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है और इनका आधार आधे से व्य सेवक व्याप्य व्यापक संबंध है आलम सुखम सुखम आ, आ, सुखम अस्वापम इस अनुभव की योजना करते बनती है क्योंकि चैतन्य यह नित्य ज्ञानी है तैत में आनंदमय कोष के अवयव वर्णन किए हुए हैं सुखम अपसम होगा सुखम अहम अपम होना चाहिए था सुखम अहम ये छूट गया है थोड़ा सा अपनी चर्चा चल रही है कि जो लोग जीव और ब्रह्म को एक मान करके अपने सिद्धांत की स्थापना करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि वो भ्रांति वसात ऐसा कहते हैं ठीक से सिद्धांतों की समझ न होने के कारण से वो भ्रांति से जीव और ब्रह्म की एकता की स्थापना करते हैं और मनोरंजक बात यह है कि जैसे हम कहते हैं कि वो लोग भ्रांति से युक्त हैं इसलिए जीव और ब्रह्म को एक मान करके चलते हैं ऐसी वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग हैं ये इनको भ्रांति हो रही है तो अब ये देखने की बात है कि सत्य इन दोनों के बीच में है या किसी एक पक्ष में है जीव और ब्रह्म मान करके चलना एक तो ये भ्रांति जीव और ब्रह्मो ब्रह्म दोनों की सत्ता का पृथक पृथक अनुभव करना पृथक पृथक उसका प्रतिपादन करना ये भ्रांति है तो समझ में यही आता है कि व्यवहार काल में अगर जीव और ब्रह्म को एक मान करके हम चलते हैं तो बहुत सारी व्याख्याएं जो धर्म के संबंध में उन्होंने की हैं, वो उलझ करके रह जाएंगी संसार में पाप होगा या हो रहा है संसार में बड़ी बड़ी बुरी घटनाएं भी घटती हैं बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं परस्पर व्यवहार में बहुत दुखद पहलू सामने आते हैं तो ये सब घटनाओं को देखकर करके क्या ये माना जाए कि ये सब ब्रह्म कर रहा है परिवार में कलह चल रहा है कहीं आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे हैं कहीं व्यक्ति झूठ और चाकलूस का सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहता है कहीं किसी को नीचे की गिराने की बात सोची जाती है कहीं ईर्ष्या है कहीं द्वेष है कहीं जलन है कहीं विद्रोह है तो ये जो इस तरह की जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं, तो आपके साथ में भी ये प्रश्न जुड़ा हुआ है और पढ़ने वाले के साथ में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कि क्या ये सब ब्रह्म कर रहा है अविद्या है अविद्या के कारण से उसने सही धारण किया और फिर ये सब कर रहा है इसलिए पाप और पुण्य से निर्लेप है इसलिए उसको पाप पुण्य कुछ नहीं लगता है न जीव को पाप पुण्य लगता है और ब्रह्म तो जीव का ही अंश है तो पाप पुण्य की कोई व्याख्या ही नहीं है कुछ भी करो ये हम केवल अविद्या के कांड से कर रहे हैं और अविद्या उनसे पूछो क्या है तो कहेंगे एनिवर्सरी उसकी व्याख्या नहीं हो सकती तो इससे पता लगता है कि जीव और ब्रह्म की सत्ता अलग मानने में ही हमारी व्याख्याओं को सुलझाने में ये सिद्धांत मदद करता है तो कहते हैं कि इसी तरह जीव भावना भ्रांति का परिणाम है उनकी भ्रांति का परिणाम है जो जीव और एक ब्रह्म को परस्पर पर एक ही मान करके चलते हैं आगे कहता है भ्रांति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है ऐसी समझ ठीक नहीं पूर्व पक्षी कहता है कि जब ब्रह्म जीव बनता है तो उसको भ्रांति का ज्ञान उत्पन्न होता है अविद्या से ग्रस्त होता है और जब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है जब वह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तत्व ज्ञान के प्राप्त करते ही वो ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वापस वो ब्रह्म बन जाता है और इस तरह की कहानियां भी लोग गढ़ लेते हैं कि जैसे एक गीदड़ का बच्चा था तो असहाय रूप में पड़ा हुआ था तो किसी सिंगनी ने उसको देख लिया दया आ गई उठा के घर ले आई पालने लगी सिंगनी के भी दो तीन बच्चे थे और ये गीदड़ी का भी एक बच्चा था तो साथ साथ खेलते थे साथ साथ खाते थे सब कुछ इसलिए करते थे तो गीदड़ी गीदड़ी का जो तो बच्चा था गीदड़ उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं जिस जाति में जन्मा हूं वहां शिकार नहीं किया जाता है तो कहते हैं कि एक बार हाथी आ गया हाथी आ गया तो गीदड़ का जैसा कि स्वभाव है वो भागा वहां से और जो शेर के बच्चे थे जो शेरनी ने, ने जिन बच्चों को जन्म दिया था वो हमला करने के लिए उसको तैयार हो गए चारों ओर से घेर लिया उस हाथी को और ये डर के भागा तो सिंगनी ने फिर उसको समझाया कि बेटा इधर आ ये एक कहानी है हालांकि सिंगनी बोलती नहीं गीतड़ी का बच्चा गीतड़ का बच्चा कोई बोलता नहीं है एक समझाने के लिए कथा कह, कहा कि अब तेरी खैर नहीं है अगर मेरे बच्चों को पता लग गया ना कि तू मेरी जाति का नहीं है तो तू जीवित नहीं बच पाएगा इसलिए तूने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति में हाथी नहीं मारे जाते उस जाति में ऐसे खतरनाक शिकार नहीं किए जाते इसलिए अपनी भलाई समझ भागने में और तू भाग जा तो कहते फिर उसको ज्ञान हो गया कि हाँ वास्तव में मैं तो गीदड़ का ही बच्चा हूं अब तक मैं यही समझ रहा था कि मैं इन जैसा ही हूं उसको तत्व हो गया इसी तरह से जीव जब तक अविद्या से ग्रस्त रहता है तब तक, तक वो तत्व उसको समझने के लिए साधना करनी पड़ती है जब तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता फिर वो ब्रह्म बन जाता है इस तरह के प्रसंग जो है वो का, इन इन प्रकार के प्रसंगों से जोड़ करके अपने सिद्धांतों को वो रखते हैं गलत है ये तो कहते हैं कि ऐसी समझ जो है वो ठीक नहीं है कि जीव और ब्रह्म एक हैं क्योंकि भ्रांति परमात्मा में संभव नहीं भ्रांति परमात्मा में इसलिए संभव नहीं क्योंकि वो क्योंकि वो भ्रांतियों की घटनाओं में होता हुआ भी अपने ऊंचे ज्ञान के कारण से अपनी सरलता के कारण से वो भ्रांति युक्त तो घटनाएं उसको पीड़ित नहीं करती इसलिए वो भ्रांति युक्त घटनाओं में भ्रांति के जान में रहता हुआ भी वो भ्रांति जान से अलग रहता है अब ईश्वर में अविद्या तो नहीं ये तो ठीक है पर ईश्वर अविद्या को जानता तो है ना कि अविद्या क्या है जानता तो वो भी है कि सत्य क्या है असत्य क्या है चोरी क्या है दूसरे अपराध क्या है समझता सब है लेकिन वो इनमें लिप्त नहीं होता क्योंकि वो ज्ञानी है वो सर्वज इसलिए बुद्धिमानों में भी आप देखेंगे जो व्यक्ति धार्मिक और बुद्धिमान होते हैं वो अपराध की ओर समान रूप से प्रवृत्ति नहीं होते उनकी प्रवृति अपराध की ओर नहीं होती उनकी प्रवृति सुधार की ओर होती है तो कहते हैं कि परमात्मा में किसी तरह की भ्रांति किसी तरह का बहन किसी तरह का भ्रम किसी तरह का गलत ज्ञान संभव ही नहीं है और अगर है तो फिर तो फिर वो ईश्वर नहीं है वो कुछ और है जैसे ईश्वर के बारे में बहुत सारी संकल्पनाएं हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। जो जो धर्म ग्रंथ है वो कोई भी कुरान हो सकते हैं कुरान हो सकता है बाइबिल हो सकती है जो भी इस तरह ग्रंथ है तो उनमें ईश्वर के संबंध में बड़ी विचित्र विचित्र धारणाएं हैं इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर तो एक ऐसा एक तत्व है चेतन तत्व है कि जिसके पास आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं जिसके पास विद्या के सिवा और कुछ है ही नहीं जिसके पास सुख के छो, को छोड़कर के और कुछ है ही नहीं इसलिए जो उसके क्षण में जाएगा उसको वही चीजें प्राप्त होंगी उसको सुख मिलेगा उसको शांति मिलेगी वह तो आनंद से तृप्त होगा उसके अंदर हमारी जैसी कोई कामना नहीं है इसलिए हम अतृप्त रहते हैं ये चाहिए वो चाहिए वहां जाना है वहां जाना है ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी ये ऐसा वैसा दुनिया भर की उलझनों को हम अपनी कामनाओं के कारण से अपने को उलझाए रखते हैं इसलिए वो अतृप्ति कभी मिटती नहीं अतृप्ति मिटती नहीं तो तृप्ति आएगी नहीं और के बिना व्यक्ति शांति के दर्शन नहीं कर सकता तो ये अतृप्ति जो जीव की है ना ये तो बनी ही रहेगी क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं गया है कि जिसने ये कह दिया हो कि बस अब मैं इस संसार से तृप्त हो चुका हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए हाँ हो सकता है कोई उच्च स्तर का दग वीज संस्कार योगी हो ऐसा एक अपवाद तो हो सकता है पर नियम नहीं हो सकता इसलिए सब लोग अतृप्त होते होकर के ही जाते हैं होकर के नहीं जाते बल्कि अतृप्त होते हुए ही चले जाते हैं उनकी बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे उनके कारोबार बहुत सारे संबंध उनके थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे और बीच में मृत्यु ने दस्तक दस्तक दे दी दस्तक दे दी तो दरवाजा खटखटाया तो पता लगा कि दरवाजा खटखटाया तो जिसने दरवाजा खटखटाया वो साथ में ले गए वापिस आया ही नहीं ऐसा होता ही नहीं होता है तो तो कह रहे हैं कि ऐसी भ्रांति परमात्मा में संभव नहीं आधुनिक वेदांत के अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म का अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है स्वामी कहते हैं कि जैसे कि नवीन वेदांती अपनी सिद्धांत की विचारधारा रखते हैं कि वो जो है मुक्त भी है ब्रह्म को मुक्त भी मानते हैं और वो कैसा मुक्त है जब जीव ब्रह्म बन जाता है तब मुक्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि जब ब्रह्म जीव बना था तब मुक्त नहीं था तब हर तरह से बंधनों में जगड़ा हुआ था क्योंकि मुक्त जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मुक्त हो गया तो ये कहने पर अर्थापत्ति से ये सिद्ध होता है कि ये पहले बंधन में था तभी इसको हम कहते मुक्त हो गया तो अगर ब्रह्म जीव बनता है अविद्या के कारण से और जब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है फिर वो ब्रह्म बन जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे वो अविद्या से ग्रस्त नहीं होगा वो तो बार बार अविद्या से ग्रस्त होगा जैसे हम लोग हैं हम जानते हैं कि, कि कुछ बुराइयां हमारे जीवन में है और वो बुरी हैं उन्हें त्यागना चाहिए उन्हें छोड़ने से ही हमारी प्रसन्नता बनी रह सकती है लेकिन चाह करके भी हम उनको त्याग नहीं पाते चाह करके भी हम उनके आगे लाचार हो जाते हम अपनी आदत से मजबूर हैं हमारी आदतें ऐसी हैं एक ऐसे यंत्र चलता है ना जैसे जैसे मान लीजिए कोई कोई वो चला दिया रिकॉर्ड चला दिया कोई सीडी चला दी तो आप उसको दस बार सुनेंगे तो वही चीज आएगी बदल नहीं आ सकती वही चीज आएगी तो ऐसा हमारा जीवन कई बार होता है कि हम यंत्र वसात संस्कार वसात वो भी कर्म कर देते हैं जो अकर्म है तो अकर्म और कर्म का हम भेद नहीं कर पाते तो कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि वो ब्रह्म मुक्त होता है तो उसके लिए कहा कि वो ब्रह्म जो है उसके सामने फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग खड़ा हो जाएगा अनिर्मोक्ष क्या होता है निर्मोक्ष कहते हैं मोक्ष को संपूर्ण रूप से जो दुखों से मुक्त हो गया और अनिर्मोक्ष का मतलब जो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ बंधन में है तो जब ब्रह्म बंधन में है तो उसके लिए ये कैसे कहा जा सकता है कि वो मुक्त हो जाएगा मुक्त तो उसको माना गया है जो सदा ही मुक्त हो और वो जीव के संबंध में घटता है जीव सदा ही मुक्त नहीं है ईश्वर को कहा है कि ईश्वर तो सदा ही मुक्त है क्योंकि उसका स्वभाव अविद्या को पकड़ने का नहीं है उसका स्वभाव अविद्या अविद्या के ज्ञान में डूब करके दुख की प्राप्ति करना नहीं है ये स्वभाव हमारा है इसलिए हमें मुक्ति के लिए बहुत लंबी लंबी लंबी बहुत जन जन्मांतरों की यात्राएं करनी पड़ती है और कैसी कैसी कठिनाइयां इस शरीर को धाड़ करके उठाता जीवात्मा कितनी तरह की यातनाएं कितने तरह के रोग कितने तरह के फिर दुश्मन फिर धोखा-धड़ी, फिर ये और वो कितनी तरह की उलझनें व्यक्ति के पीछे लगी हुई हैं, और फिर भी कई बार जीव को यह होश नहीं आता कि कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है क्या कि जिसमें यह सब उलझने ना हो तो एक ही रास्ता है वो रास्ता है कि हम जहां भी हैं जैसे भी हैं जिस स्थिति में भी हैं, जिस पद पर हैं, जो काम कर रहे हैं वहीं पर अपना आंतरिक जागरण शुरू हो जाए जब तो आंतरिक जागरण शुरू होता है तो समस्याएं एक एक करके धीरे धीरे वो हल होने लग जाती तो कहते हैं कि अगर हम ऐसा मानेंगे तो ब्रह्म में ब्रह्म का अनिर्मोक्ष प्रसंग आता यानी वो फिर उसका जो मोक्ष है वो अनित हो जाएगा और ब्रह्म को भी एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं है और कहते हैं कि अगर हम ब्रह्म ब्रह्म और उसको एक कर दें यदि ब्रह्म को और जीव को यदि एक कर दें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं है, है ही नहीं और होते तो हमें अनुभव में आते आप कहेंगे कि आते तो हैं हाँ आते तो हैं लेकिन विपरीत गुण भी तो हैं। जब हम सच बोलते हैं तो अवसर पड़ने पर हम झूठ का भी व्यवहार कर लेते हैं जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो किसी के लिए हम घृणा भी उत्पन्न कर लेते हैं जब हम किसी को अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो किसी को बुरी दृष्टि से भी देख लेते हैं तो ये जो विपरीत बातें जो हमारे अंदर आती है मनुष्य के अंदर आती है कि कहीं घृणा है तो कहीं प्रेम है कहीं प्यार है तो कहीं ईर्ष्या है कहीं सत्य है तो कहीं झूठ है तो ये जो विपरीत अवस्थाएं जो हमारे मन की बन रही हैं इन अवस्थाओं से पता चलता है कि कम से कम ब्रह्म तो जीव नहीं बन सकता क्योंकि ब्रह्म के जो गुण है वो जीव के अंदर घटी नहीं रहे या तो ब्रह्म को भी ऐसा के चले कि वो भी कभी सच बोलता है तो कभी झूठ भी बोल देता है कभी किसी से गृहणा भी करता है कभी किसी से ईर्ष्या भी करता है कभी किसी का पक्षपात भी कर देता है जैसे हम लोग करते हैं जैसे हम लोग पक्षपात कर देते हैं तो ऐसा वो भी करता होगा अगर ऐसा मान लेते तो फिर फिर वो वो शुद्ध जान जो है वो वो शुद्ध जान जो है ना उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा फिर हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शुद्ध जान कहां से प्राप्त करें कहा से प्राप्त करें आप कहेंगे दर्शनों से प्राप्त करें पर दर्शनकारों ने वेद पढ़े हैं दर्शनकारों ने ईश्वर को ढूंढा है दर्शनकारों ने ईश्वर का स्वरूप की खोज की है तो फिर वो वैसाही लिखेंगे जैसा उन्होंने ढूंढा है तो फिर शुद्ध जैन की धारा कहाँ से आएगी शुद्ध जैन की विचारधारा का रास्ता कौन सा होगा कहां से वो गंगा बहेगी शुद्ध जान की कहाँ है उसका स्रोत तो इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि ब्रह्म और जीव को अलग अलग मान करके चलते हैं तो समस्या सुलझ जाती और आगे और स्वामी जी कहते हैं कि जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य नहीं जीव का जान बहुत थो, थोड़ा सा है जीव का जान इतना थोड़ा सा है कि वो उस ज्ञान से उन्नति नहीं कर सकता और वो ज्ञान है वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है इसलिए इसलिए जीव को या हर किसी मनुष्य को एक ज्ञान की पिपाशा बनी रहती है जब भी हमारे सामने कोई नई चीज आती है कोई नया मित्र आता है कोई नया शिष्य आता है कोई नया व्यक्ति आता है कोई नया स्थान आता है तो अंदर से एकदम ये जो विचार उठता है कि देखू कौन आया है देखू क्या है देखू कैसा है होता नहीं होता अब ये सबके अंदर बूढ़े हों कि जवान हो कि हो बच्चे हों कि सबके अंदर ये जी जैसा रहती कि देखें क्या है वहां होता नहीं होता है। तो इससे पता लगता है कि हम हम सत्य जानना चाहते हैं हमारी पिपाशा है कि देखें तो सत्य क्या है तो इससे ये पता लगता है कि हमारा ज्ञान बहुत थोड़ी मात्रा में है जिसका कोई मूल्य नहीं है इसलिए नैमित्तिक ज्ञान के सारे जो हमें गुरु से आचार्यों से वेदों से अनुभवी व्यक्तियों से शिक्षकों से पड़ोसी पड़ोसियों से हाँ जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी हट सकते हैं अगर हमें सही व्यक्तियों का सही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो संस्कार तो उसके ही बन रहे वो हमें आगे ले जाएंगे लेकिन अगर हमें घटिया ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है या हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो घटिया हैं, जो क्षुद्र हैं जो गंदे आचरण वाले हैं तो हम उन जैसे बनेंगे तो हम पीछे भी हट सकते हैं तो यहां पर स्वामी जी कह रहे हैं कि जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य नहीं बहुत थोड़ा है यदि हम ब्रह्म बन जा तो हम दरद भी रख ले रहे स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है हमने मान लिया कि तुम ब्रह्म बन गए चलो एक मक्खी को जीवित करके दिखाओ वो घटना आती ना कि स्वामी जी के सामने एक वेदांति शास्त्रार्थ के लिए आ गया और कहा कि अम ब्रह्मास्मि तो स्वामी जी ने पता नहीं मक्खी मारी की पहले सी मरी हुई थी ये मेरे को पता नहीं तो हो सकता है मार्ग दी हो हमने तो मरी हुई पड़ी होगी बहुत मर जाती है अपनी मौत तो मरी मक्खी कहा कि अगर तुम ब्रह्म हो तो इसको जीवित करके दिखाओ मान लेंगे और मैं भी यहाँ से वेदांति बन जाऊंगा हालांकि स्वामी जी पहले वेदांति थे बहुत दिनों तक वो, वो जीव ब्रह्म को एक ही समझते रहे बहुत दिनों तक आप उनके जीवन चैतन पढ़ेंगे ना तो इस तरह का प्रसंग आता है बहुत दिनों तक वो जीव ब्रह्म को एक ही मानते रहे, लेकिन वो विचार करते रहे करते रहे करते रहे फिर उनको समझ में आया कि ये सिद्धांत तो ठीक नहीं तो उसको कहा कि आप इसको जीवित करके दिखलाइए तो नहीं दिखला सके तो फिर तो ब्रह्म तो जीवित करता है ब्रह्म तो रचना करता है तो फिर ब्रह्म के गुण तो आप में दिखाई नहीं दे फिर आप ब्रह्म कैसे हुए और जैसे एक साधु मंच पर आकर के बोला कि अहम ब्रह्मास्मि तो दूसरे साधु ने उसको जोर से पकड़ लिया और छोड़े ही नहीं और वो कह रहे स्वामी जी ये क्या आप कर रहे हो सन्यासी होकर मेरे को आप इस तरह से पकड़ रहे क्या बिगाड़ा मैंने बोला मैंने ब्रह्म को पकड़ लिया है क्योंकि ब्रह्म की खोज में भी बहुत फिर रहा था मुझे तब मिला ही नहीं पर आज मिल गया अब मैं नहीं छोड़ने वाला क्योंकि अगे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की क्या आवश्यकता साक्षात तो ब्रह्म मिल गया तो कई बार क्या होता है कि जो ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं वो स्वयं उलझन में फंस जाते हैं और उत्तर नहीं दे पाते तो कहते हैं कि अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य उन संसार की रचना कर दे पर नहीं कर, कर पाता कोई भी इससे पुनः एक बार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विश्व जड़ ब्रह्मचेतन है और इनका आधार आधे सेवक व्यापक व्यापक संबंध है तो ये पहले चर्चा हुई चुकी है आधार आधे की कि वो सर्वाधार इसीलिए कहा जाता है कि वो हम सबका आधार है एक तदद आलम्बनम श्रेष्ठम एक तद आलंबनम परम एक आलंबनम जाता ब्रह्म लोके मही ऐसे कुछ है ना तो वहां कहा है कि अगर आलम्बन लेना है तो एक तक ब्रह्म आलम्बनम गणा तो ये ब्रह्म का आलम्बन लीजिए क्योंकि वो सबका आधार आगे कहते हैं एक पंक्ति है सुखम अहम स्वापसम इस अनुभव की योजना करते बनती है क्योंकि चैतन्यम ये चैतन्य नित जानी है तैतृय उपनिषद में आनंद में कोष के अवयव का वर्णन किए हुए हैं स्वामी जी योग दर्शन की एक पंक्ति देते हैं भाष्य की ये वहाँ की है वृत्ति निद्रा है ना अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा वहां पर निद्रा के संबंध का है कि अभाव प्रत्यय जब इंद्रिय और मन के जो विषय हैं उनसे जब विमुख होकर के वो बाहरी जान का अभाव कर लेता है तो उस अभाव का आश्रय लेने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा कहलाती है तमो गुण का उसमें प्राबल्य हो जाता है तो वहां पर ये पंक्ति अपने व्यास जी ने उदृत किया है कि सुखम अहम स्वापसम कि मैं सुख से सोया अब सुख से सोने वाला कौन है और ये कहने वाला कौन है तो यहां पर स्वामी जी ये ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अनुभव हुआ है ये अनुभव जो है वो ब्रह्म को तो हो नहीं सकता जो ये कहे कि अहम सुखम स्वापसम मैं सुख से सोया ब्रह्म तो सुख सु, सुख में ही है वो सोएगा क्या वो तो सुख में ही है सदा सुख तो सुख की जो आकांक्षा है वो तो हमारे अंदर है इसलिए जब मैं सुख से सोता हूं तो कह देता हूं अहम सुखे न स्वापसम सुखम एवं अहम दुखे न स्वापसम दुखम स्वापसम तो ये हमारी अपेक्षा से है वो वो सुख दुख से क्यों सोएगा तो कहते हैं कि जीव को ये नित्य ज्ञान होता रहता है नित्य वो इस बात का ज्ञान करता रहता है कि मैं दुख से सोता हूं कभी सुख से सोता हूं कभी तो समय हो गया तो बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति बैठा आप थोड़ा संकेत कर दिया करो अगर कुछ हो ना हाँ। देव श्या